जो द्रव्य दीन पर राम सदस्य को ऐसो नाहीदार जगम जगम जगम उदार जग्म, जग्म, जग्म। यह है ये कथाएं क्यों सुनाई इसलिए भगवान के आश्रित रहने वाले को निश्चिंत हो जाना चाहिए शरणागत को का चिंता रे तू काहे चिंता करता रे शरण रहे सो सब सुख पावे बचन कभी ना यह जाए रे भगवान का यह स्वभाव अभक्त का भाव देखो श्री राम जी लंका के महासमर में साधन नहीं रावण रथ में बैठकर आया राम जी के पास रथ नहीं अच्छा यह दृश्य तो बहुतों ने देखा होगा लेकिन इस दृश्य को देखकर परेशान कौन है अधीर कौन है श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रावण रथी विरथ रघुबीरा देख विभीषण भय उधीरा विभीषण भय रावण रथ में बैठकर आया राम जी के पास रथ नहीं विभीषण जी अधीर हो गए देख विभीषण भय अधीरा बहुत तो भगवान का क्या हुआ विभीषण जी घबरा गए हाथ जोड़ लिए आंखों में आंसू आ गए प्रभु हमें एक डर है नाथ न रथ न पद त्रा ना नाथ नारथ मै ना नहीं तन पद त्राणा विभीषण जी कहते हैं प्रभु आपके पास रथ नहीं है पाद्राण नहीं है तन त्राण नहीं है किस प्रकार जीतोगे इस रावण को बलवान को यह भक्त का भाव है देखो भगवान कितने ही बलवान क्यों न हो कितने ही सर्वशक्तिमान क्यों ना हो लेकिन भक्त को यह लगता ही नहीं भगवान बड़े कोमल हैं और भगवान को चोट ना लग जाए ये भक्त की सोच है और जो भक्त नहीं होते वो जो भक्त होते उन्हें लगता अरे भगवान को भूख लगी होगी अब भगवान को भोग लगाएं, अब भगवान को शयन कराएं ये ये भक्त का भाव है और जो भक्त नहीं होते तो उनके सामने कोई कह दे अरे भगवान को उन्हें क्या खिलाओगे वो तो सारे संसार को खिलाते हैं उन्हें कोई खिला सकता है बताओ कैसे कैसे लोग उन्हें कौन खिला सकता है और कोई कहे कि भगवान के शयन का समय हो गया अब उन्हें सुनाए भगवान अगर सो गए तो संसार ही साफ हो जाएगा फिर वही तो वे सोते हैं क्या ऐसी बातें करते और एक आदमी ने तो हद कर दी बोला हम तो भगवान पर फूल भी नहीं चढ़ा सकते क्यों नहीं चढ़ा सकते बोले फूल में भी भगवान मूर्ति में भी भगवान भगवान को भगवान पर क्या चढ़ा भगवान को भगवान पर क्या चढ़ान मैं आपको बताऊं, भक्ति में ये तर्क ही बाधा है ये तर्क नहीं कुतर्क है और अरे इन कुतर्क करने वालों के हाथ भी कुछ नहीं लगता लेकिन बिना तर्क ये मानते ही फूल में भी तुम्हें हो मूर्ति में भी तुम्हें हो भला भगवान को भगवान पर क्या चढ़ाना जल में भी तुम्ही हो थल में भी तुम हो शिव मूर्ति में भी तुम्हें हो तो भगवान को भगवान पर क्या चढ़ाना एक बहुत सज्जन तो बार बार गाते थे अच्छा गाएं तो अच्छी बात है भगवान की व्यापकता का भाव रखकर गाएं बड़ा अच्छा लेकिन वो भक्तों को चढ़ाने के लिए गाते थे परेशान करने के तुम ही हो फूल में व्यापक और मूर्ति में तुम ही तो हो भला भगवान को भगवान पर कैसे मैं में तो एक भक्त खींच गए उनसे भी नहीं रहा गया बोले जब इतना ऊंचा ज्ञान हो ही गया है तो थोड़ा परिवर्तन और कर लो क्या का फूल में भगवान मूर्ति में भगवान इसलिए पूजा बंद हां ये ज्ञान हो गया हां तो बोले थोड़ा ऐसा क्यों नहीं सोचते कि तुम्ही हो दाल में व्यापक रोटी में तुम ही तो हो भला भगवान को भगवान के संग कैसे चबाऊं मैं दाल में भी वही है चावल में भी वही है रोटी में भी वही है साग में भी वही है और हम में भी वही है तो भगवान को भगवान क्या देना ये भोजन आज तक नहीं छोड़ा एक भजन ही मिला था छोड़ने के लिए इसलिए भक्त का भाव अलग होता है हमारे ठाकुर जी छोटे से भाव की बात है इसीलिए प्रेमी होना आसान बात नहीं है बुद्धि जहां थक कर बैठ जाती है हृदय का भाव वहां से आरंभ होता है ये अकल वाले नाराज ना हो तो उनका विरोध नहीं कर रहा हूं ये शब्द तक भले ही पहुंच जाए सत्य तक नहीं पहुंचते उसका नाम देखो एक श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि पंचांग सूचना देता है कि इतनी वर्षा होगी उस दिन होगी पर पूरे पंचांग को निचोड़ डालो एक बूंद पानी नहीं निकलेगा उसमें से पुस्तक है वो और मैं कभी कभी कहता हूं कि पुस्तक केवल पुस्तक है पुस धक्का देती है बस थोड़ा सा उधर बढ़ने का ये पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचती ये तो पुस्तक है शब्द अच्छा एक अद्भुत बात है शब्द की महिमा है लेकिन कितनी है अजय एक बात बताओ दर्पण की जो महिमा है वह शब्द की महिमा है दर्पण के बिना चेहरा देखा नहीं जा सकता दर्पण के द्वारा ही चेहरा दिखता है लेकिन दर्पण में चेहरा होता नहीं है दर्पण के बिना नहीं देखा जा सकता इसी तरह शब्द के दर्पण में सत्य का चेहरा दिखता है पर सत्य शब्दातीत है शब्द से परे है सत्य जैसे दर्पण से परे है चेहरा अच्छा चलो आजकल का उदाहरण दे दें ये पुराने उदाहरण नहीं नया रेलवे टाइम टेबल बोलो सभी रेलगाड़ियां उसमें हैं कि नहीं पर उसमें एक भी है और है तो बैठ जाओ यहीं फिर काहे को स्टेशन जाओ काहे को टिकट जाओ बैठ जाओ शब्द का संकेत समझना चाहिए और इसलिए शब्द छोड़कर सत्य को ग्रहण करना चाहिए मैं मैं कहीं सुन रहा था कि एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी बच गया बाकी सब मर गए भाई क्यों मर गए एक आदमी जो बचा था उससे पूछा कि तुम कहां थे सो बच गए तो बोला हम पटरी पर थे बच गए और बोले जो मर गए वो कहा थे बोले प्लेटफॉर्म पे तो लोगों को और आश्चर्य हुआ कि पटरी पर जो था बच गया और जो प्लेटफॉर्म पे थे वो मर गए बोले हुआ क्या बोले दोनों ही शब्द नहीं समझ पाए क्या प्लेटफॉर्म पर जो लोग पड़े थे गाड़ी पकड़ने के लिए वो अलग थे और बोले तुम बोले पटरी पर पड़े थे मरने के लिए तब तक घोषणा हुई पंजाब मेल तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रहा है तो जितने प्लेटफॉर्म पे थे उनको लगा कि प्लेटफॉर्म पर ही रही गाड़ी तो बचने के लिए वो पटरी पर उतर गए और जैसे मरना था उसने सोचा जब प्लेटफार्म पर ही आ रही तो पटरी पर रहने से क्या फायदा तो बोले हम प्लेटफार्म पर आ गए हम बच गए वो मर गए ये है शब्द की हालत शब्द किस तथ्य की ओर संकेत करना है इसलिए जैसे सत्य शब्दातीत है उसी तरह भाव शब्दातीत है वह बुद्धि का विषय नहीं है देखो भक्ति का जन्म कहां से हुआ भक्ति का जन्म हृदय से घट से श्री जानकी जी का जन्म हुआ भक्ति जब पैदा होती तो हृदय से रावण ने हरण किया सीता जी का पर सीता जी का जन्म रावण के यहां नहीं हुआ क्यों बोले ये जितने खोपड़ी वाले हैं ये भक्ति का हरण करते हैं भक्ति का जन्म इनके यहां नहीं होता भक्ति का जन्म तो हृदय से होता है एक आदमी पढ़कर आया घर आते ही बोला ऐसी विद्या पढ़ी है का संभव को संभव सिद्ध कर दूं अच्छा बाप बोला कैसे करेगा मां ने कहा कि बेटा भूखा है ये दो लड्डू खा ले बेटा बोला लड्डू बाद में खाऊंगा पहले विद्या का चमत्कार दिखाऊंगा कहा क्या दिखाओगे बोले लड्डू दो हैं मां बोली दो बाप बोला दो बेटा बोला तीन कहा कैसे तीन हैं बोले तुम गिनो हम बताएं तो मां विचारी सीधी सच्ची मां गिना एक बेटा बोला बिल्कुल ठीक दूसरे लड्डू पर उंगली रखी दो बेटा बोला दो एक तीन अब किसी ना किसी को तो दो कहना ही पड़ेगा अब देखो कितनी मुसीबत अब लड्डू इधर रखा है इधर एक ठीक है दो दो और एक तीन अब इधर से पढ़े एक ठीक दो दो और एक तीन नियम है गणित है अम्मा विचारी कैसे समझाए माने ने कहा कि बेटा लड्डू तो दो ही हैं पर मैं जवाब नहीं दे सकती तू पढ़ा लिखा है विद्वान है तार्किक है पर मैं तो कुछ नहीं समझती लड्डू दो हैं बेटा बोला ऐसे नहीं सिद्ध करो तो मानो उसका बाप बैठा था वो भी तो उसी का बाप था वो बोला बेटा हम मान गए लड्डू तीन हैं बोले कैसे सिद्ध सिद्ध करने के तूने सिद्ध कर ही दिया तीन है मान गए बेटा मुस्कुराया मान गए हाँ बाप बोला लेकिन एक बात हमारी सुन ले लड्डू तीन है हाँ बोले एक मैं खा लूंगी एक में लड्डू मैं खा लूंगा दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी तीसरा तुम खा लेना मिला क्या कई लोग बातें ऐसी करते हैं पता नहीं किस तरह की बात कई बार लोग कहते भगवान को हम तो नहीं मानते हमने कहा हम तो मानते हैं तो हमसे बोला तुमने देखा भगवान को हमने कहा नहीं देखा तो बोले हम तो जिस दिन देखेंगे तब मानेंगे हम तो जो अनुभव होता है उसे मानते हैं ऐसे कोई हम बुद्धू थोड़े ही हैं किसी ने कुछ कहा आपके कहने से मान ले उनके कहने से मान ले भगवान हो तो हमें दिखे भगवान को भी अपने होने का प्रमाण देना पड़ेगा इन्हें तो हमने कहा बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते बोले हाँ कुछ नहीं मानते कुछ नहीं मानते हम भी कहते सोच लो। हाँ सोच लिया मैंने जिंदगी कसौटी पर कसी है? मैं साधक हूं बिना अनुभव के कुछ नहीं मानता तो हमने कहा एक बात बताओ जहर खाने से क्या होता है तो तुरंत बोला आदमी मर जाता है हमने कहा तुमने कितनी बार खाया अनुभव है अगर ये अनुभव करते तो बताने के लिए बचते तो कहा कि कई लोग जहर खा के मर गए किताबों में लिखा है डॉक्टर कहते हैं वैद्य कहते हैं हकीम कहते हैं हम का डॉक्टर वैद्य हकीमों के कहने से किताबों में लिखा होने से और खाकर मरने वालों को देखकर विष पर विश्वास है पर जिसके लिए गीता कहती है रामायण कहती है वेद पुराण शास्त्र कहते हैं अनेकों लोग भगवान की भक्ति करके धन्य हो गए उस विश्वपति परमात्मा पर विश्वास नहीं है और विश्व पर विश्वास है, है और अपने को तार्किक कहते हैं समझदार कहते इसीलिए देखो ईश्वर जाना नहीं जा सकता ईश्वर माना जा सकता है मानना चाहिए भगवान को माने आहा। और जो भगवान को भगवान मानते हैं उन्हें लगता है कि जैसे हमें भूख लगती है भगवान को भी भूख अब भगवान के जागने का समय हो गया अब भगवान के सोने का समय हो गया अष्टयाम आठोंम भगवान का चिंतन हमारे प्रभु जाग रहे हैं अब हम प्रभु को झूला झूलाए इस तरह का भाव और वो इसी भाव में रहते हैं और मैं कहता हूं हजार हजार बहस करने वाले तार्किक बुद्धिमानों से ये तो भावेन श्रेष्ठ हैं जो भगवान के भाव में डूबे हुए हैं यह विभीषण जी को लग सकता है कि ये रावण को कैसे जीतेंगे पांव में जूते नहीं हैं, शरीर पर अंग रक्षक कवच नहीं है रथ नहीं है और इतना केवल सोचा ही नहीं देख भीषण भयो भी अधीरा अधीरा का विभीषण के आंसू बरसने लगे रोने लगे अधीर हो गए भगवान का क्या हुआ प्रभु आपके पास न रथ न पादत्राण और रावण देखो सब कुछ लेकर आ रहा है और आप कैसे जीतेंगे तो भगवान मुस्कुराए अरे मित्र अधीर मत हो तुम चिंता मत करो मेरे पास ऐसा रथ है जो रावण के पास नहीं है कौन सा रथ है तब भगवान बोले सुनू सखा कृपा निधान भगवान ने संबोधन क्या किया सुन हो सखा सखा सखा माने मित्र आजकल ये शब्द नहीं चलता पुराने जमाने का शब्द है सखा एक आदमी ने उल्टा है जमाना हमने कहा इसीलिए शब्द उलट गया पुराने जमाने में सखा बोलते थे आजकल खास बोलते सखा का उल्टा खास पहले कहते थे हमारी सखा है अब कहते ये हमारे खास आदमी खास सखा भगवान के निज्जन है विभीषण जी सुनो सखा कहे कृपा निधाना और समाधान भी इसी से किया सखा धर्म में असरथ जाके सखा देखो जिससे विजय मिलती है वो रथ दूसरा है कौन सा उस रथ का नाम धर्म रथ है तो हमारा जो रथ के पहिए हां सौरज धीरज ते रथ चाका शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका सत्य और शील यही डंडा और झंडा है शील झंडे की तरह मुलायम पर सत्य दंडे की तरह अडिक्ट अविचल ये दोनों होने चाहिए ऐसा सत्य नहीं हो जिसमें शील ना हो और ऐसा शील भी ना हो कि सत्य की जगह ही ना हो दोनों आप कहेंगे सत्य और शील इकट्ठे हां कैसे रहे ऐसे समझो एक आदमी के घर मेहमान आए जल्दी जा रहे थे घर वाले ने कहा कि थोड़ा कुछ खा पी के जाओ देर लगेगी बाजार से मंगवा दें बेटे को दस रुपए दिए गरम गरम जलेबी ले आओ बेटा गया बाप ने कहा कि जैसे ही कड़ाही से जलेबी निकले वैसे ले आना तब गरम रह जाओ गया हलवाई जलेबी बना रहा था जैसे ही उसने एक कड़ाही से निकाली दूसरी कड़ाही में डालने लगा चास बेटा बोला ये क्या करते पिताजी ने कहा था जैसी कड़ाही से निकले अगर वो ऐसी ले आए तो जलेबी तो है पर उसमें स्वाद है क्या और सिकी है खरी सिकी है लेकिन स्वाद नहीं है तो क्या करना चाहिए बस यही सत्य और शील का समन्वय है कि हमारी बाणी रूपी जलेबी सत्य की कड़ाही में खरी सिकी हो लेकिन दूसरे को जब दें तो शील की चासनी में डुबो कर देना चाहिए ताकि उसको मीठी लगे सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका भगवान ने कहा बल विवेक दम पर हित तो घोरे बड़ा अच्छा प्रसंग है बल विवेक दम कहते इंद्रियों का संयम और परोपकार ये चार घोड़े हैं लेकिन रस्सियां क्षमा कृपा समता रजु जोड़े रस्सियां तीन इस पर कई लोग बहस करते घोड़े चार और रस्सियां तीन बल विवेक दम पर हित चार घोड़े और रस्सियां क्षमा कृपा समता कई लोग कहते हैं कि एक आध घोड़ा बिना रस्सी के है तो कौन सा घोड़ा भाई बिना रस्सी बोले विवेक विवेक पर कोई नियंत्रण नहीं विवेक तो स्वयं नियंत्रण में रहता है उनकी बात उनके ढंग से ठीक होगी पर मैं आपसे निवेदन करूं ऐसा नहीं है कि घोड़े चार और रस्सियां तीन जिन्होंने गांव का जीवन देखा होगा जिन्हें रस्सी की पहचान होगी वे इसका अर्थ लगा सकेंगे ये रस्सियां तीन नहीं है क्षमा कृपा समता रजु उसके आगे कहा जोरे जोरे जोड़कर बनाई गई रस्सी तीन लड़े हैं ये अलग अलग जैसे रस्सी को बटकर जोड़कर ऐसे तीन रहती हैं सन की रस्सियां और उन तीनों को लपेटते हैं और तीनों को लपेटकर कर ऐसी रस्सी बनाई जा रही हो तो ऐसी रस्सी जो क्षमा कृपा समता तीन को इकट्ठे बनाई गई हो उस रस्सी से इन चारों घोड़ों को नियंत्रित किया गया है ये तीन रस्सियां नहीं है ये एक ही रस्सी है पर उसमें ये तीन लड़े मिली हुई है जोरे रज रस्सियों को जोड़कर और यही बात है भगवान ने बड़ा सुंदर ईश भजन सारथी सुजाना भगवान का भजन ही सुजान सारथी है और ऐसे बड़ा सुंदर वर्णन किया और अंत में कहा सखा धर्म मय असरथ जाके जीतन कहन कतु रिपुता के कितनी बढ़िया बात कही उनको कोई जीत सके ऐसे शत्रु नहीं है जो धर्म के रथ में बैठे हो तो धर्म का ये मर्म तो भगवान ने विभीषण जी को ही बताया और विभीषण जी उनके प्रति भावुक हो गए भाव से भर गए कितनी बढ़िया बात है ज्ञान पाने के लिए साधक अगर जिज्ञासा रखता है तो सदगुरु के द्वारा भगवत तत्व का बोध होता है और अगर कोई भक्त भगवान से प्रेम करने लगे तो भगवान अपना मर्म उसके सामने प्रकट कर देते हैं यह इस कथा का रहस्य विभीषण जी की सहायता की बड़ी जरूरत पड़ी भगवान को बहुत रावण यज्ञ करने लगा देखो यज्ञ कर रहा है। आप ऐसा ना सोचो कि अच्छे लोग ही अच्छा काम करते हैं रावण जैसे लोग भी यज्ञ करते हैं यज्ञ होते है। पर उस यज्ञ का उद्देश्य क्या है श्री सीता जी का हरण उस यज्ञ का उद्देश्य कि यज्ञ से हमें ऐसी शक्ति मिल जाए कि हम राम जी लक्ष्मण जी पर विजय प्राप्त कर लें सिद्ध भय नहीं मरई अभागा तो भगवान से विभीषण जी कहते हैं कि रावण यज्ञ कर रहा है भगवान भेजते हनुमान जी को अंगद जी को, को यज्ञ विध्वंस करो अरे प्रभु आप तो यज्ञ के द्वारा प्रकट हुए विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने गए और जनकपुर में धनुष यज्ञ की रक्षा की ये यज्ञ तो यज्ञ है रावण कर रहा है तो काये को मिटाते हो भगवान ने कहा कि अरे यज्ञ तो ठीक है पर यज्ञ के द्वारा कोई असुर ऐसी शक्ति प्राप्त कर ले जो धर्म को ही मिटाने वाली हो तो ऐसे यज्ञ को ही नष्ट कर देना चाहिए और उस यज्ञ को भगवान ने लेकिन अनेक लोग मरे अंत में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रावण को मारना चाहते हैं भगवान मरई न दीपू श्रम भयू इसे मरइन रिपू श्रम भयू विशेषा मर दे भयो से मदई नदी मदई नदी मदई नर नहीं रहा रावण अब भगवान ने विभीषण जी की ओर देखा राम विभीषण तन तब देखा देखो एक बात होता भक्त और भगवान की महिमा रावण को भले ही राम जी ने मारा हो पर विभीषण जी से सहयोग लिया भगवान ने विभीषण जी की ओर देखा राम विभीषण तन तब देखा विभीषण ये नहीं मन रहा है शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा भगवान नहीं मार पा रहे रावण को विभीषण से पूछ रहे हैं शंकर जी बोले पार्वती जी जानते हो राम जी कौन है उमा काल मर जा की भगवान अगर संकल्प कर ले तो काल का भी काल हो जाए काल भी मिट जाए मौत भी मर जाए अरे परमात्मा की तो बड़ी बात है कई महात्माओं ने ऐसे चमत्कार किए एक संत थे परमहंस महात्मा अलौकिक शक्तियां थी उनके पास पर वो बालवत रहते एक दिन मर गए दिन में नौ बजे अब उनके भक्त इकट्ठे हुए मर गए भक्त भी तो बड़े विचित्र होते हैं दुखी तो कम हुए रोज तो कम जंजट झगड़ा इस पर शुरू हुआ कि इनके शरीर का संस्कार कैसे करें? कोई बोला दाह संस्कार करो कोई बोला जल प्रवाह करो कोई बोला भूमि समाधि करो अब इसी पे जो द्वंद मचा शरीर रखा संत का और झगड़े सवेरे 9 बजे से शाम के 4 बज गए कोई फैसला ही ना हो 4 बज गए कोई फैसला ना हो तो महात्मा ही उठ के बैठ गए महात्मा उठ के बैठ गए हम लोग बोले अरे अरे अरे क्या महाराज अरे बोले क्या सवेरे नौ बजे की मरे पड़े तुम कोई फैसला ही नहीं कर पाते हो तो हमने भी विचार छोड़ दिया नहीं मरना